एक पृथ्वी के िसल पर प्रभाव पिछले सौ वर्षों के दौरान मानवीय जनसंख्या वृद्धि और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों ने पृथ्वी पर विशेष रूप से जयुमंडल पर नकारात्मक प्रभाव डाला है हालांकि पृथ्वी पृथ्वी पर की 4,500 प्रजातियों में पाई जाने वाली केवल एक प्रजाति है और के जटिल जैवंडल का निर्माण करने वाली तीन से दस करोड़ प्रजातियों में से केवल एक है मानव अपने भोजन ऑक्सीजन और जीवन की अन्य आवश्यकताओ के लिए पूर्णतःमंडल पर ही निर्भर है हमारे ग्रह पर रहने वाली सभी प्रजातियों में मानो है, क्योंकि यह तार्किक सोच रखने के साथ संप्रेषण के लिए, लिए लिखने और बोलने की अद्भुत क्षमता रखता है इस क्षमता ने मानव को उसके पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के योग्य बनाया है प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक नवाचार के साथ बढ़ती जनसंख्या ने आज कई प्राकृतिक सीमाओं को भी पार कर लिया है आज मानवीय जनसंख्या के लगातार बढ़ने के परिणाम स्वरूप जीवन के अन्य रूपों के लिए पर्यावरण में बहुत ही कम स्थान रह गया है ऐसा कहा गया है कि 21वीं सदी पृथ्वी के जैव मंडल की नीति के निर्धारण का केंद्रीय समय होगा मानव द्वारा स्थल मंडल को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई समय के साथ धीरे धीरे हो सकती है लेकिन मानव द्वारा जैव मंडल को पहुंचाए गए नुकसान की पूर्ति आसानी से नहीं हो सकती यह अनेक प्रजातियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी जिसमें कुछ प्रजातियां पहले ही विलुप्त होने की कगार पर होंगी इनमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। क्या मानव नये से व मानव इतिहास से सबक लेकर पृथ्वी के परिस्थिति की तंत्र की बिगड़ती हालत को तथा प्रजातियों के विलुप्तीकरण को रोक पाएगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो केवल आने वाला समय ही बता पाएगा